द्रम कर्णे श्रियाम देवा भद्रं पश्येम्षिजय स्थिरंगेस्तवा शिदसेम देशु शांति शांति शांति अथ ब तृतीय मुंडक प्रथम मंत्र के पर कुछ विचार हुआ जिसमें कहा यह आत्मा को ही बदलाने के लिए अनेक तरीका एक प्रकार बताई यहाँ दो आत्मा है ये शरीर रूपी वृक्षर दासजा सखाया का साथ साथ चलने वाले दो आत्मा यहां है माने जहां पर जीवात्मा होगा वहां परमात्मा रहेगा ही रहेगा जहाँ घटाकाश होगा वहां महाकाश अवश्य रहेगा ही रहेगा तो यहाँ जहा उपाधि विशिष्ट होगा वहां पर शुद्ध अवश्य रहेगा दो इसी की दो अवस्था ये भी समझ सकते हैं अभी उपाधि विशिष्ट अवस्था है जब आगे जाकर के इसका पुण्य पुंज उदय हो जाए उस काल में किसी कारुणिक आचार्य मिल जाए उसको उपदेश मिल जाए तो ये शरीर उपाधि वाला नहीं है तो शुद्ध है में जाए तो वही फिर अपने महिमा का अनुभव करने वाला शुद्ध रूप में हो जाता है ऐसा यहाँ चर्चा होने वाली है मंत्र है समान वृक्ष पुरुषो निप्नोनी सोच मुह्यम ज्युष्टा पश्चिम इति बीतशोकः ृक्षे पुषो निम अनीशया शोचति मुह्यम जुष्टम यदातमीश इति बीतशोकः समान वृक्ष समान वृक्ष में एक ही समान है वृक्ष दोनों का एक ही वृक्ष वृक्ष में दो आत्मा है कल की चर्चा में बातें हो गई प्रथम मंत्र में दो आत्मा है एक ही वृक्ष है शरीर रूपी वृक्ष समान है वृक्ष पुरुषों ने बोला समान वृक्ष में जहां परमात्मा है वहीं पर जीवात्मा भी है एक ही वृक्ष में दोनों है ये शरीरूपी वृक्ष में है किन्तु ये चिंता में ग्रसित होकर के बैठा हुआ है तो परमात्मा चिंता रहित है कर्मफल का भोगता है ये परमात्मा भोगता नहीं है तय पिपल स्वादी अन स्न अन्य व विचार कल बातें हो गई थी एक तो कर्म फल का भोगता हुआ है यहां आत्मा और एक कर्मफल का भोगता नहीं केवल देखता रहता है साक्षी रूप में है ऐसा कहा था तो समाने वृक्ष पुरुष मुह्यम अनेशया मुह्यमान निमग्न सोचती समान वृक्ष एक ही वृक्ष में रहने वाले जो पुरुष है जीवात्मा है वह संसार में डूबा हुआ है मैं मेरा में लगा हुआ है इसलिए क्या करता अनिशाया अपने दीन भाव अपने को दीन ही नहीं समझता है ऐसा मानकर दीन भाव के द्वारा मुहे माना मोहित तो हुआ हुआ चिंता भाव को प्राप्त तो हुआ सोच अतिशोक करता रहता है ये मर गया वो मर गया ऐसा हो गया वो हो गया ये नहीं है वो नहीं है सांसारिक वस्तु को लेकर के चिंता में डूब करके शोक करता रहता है एक आत्मा ऐसा है वही आत्मा जब शोक करने वाला जुष्टम जब वेदांत बे, वित्त मान वेदांत दर्शी जो अद्वैत दर्शी जो आत्मा, महात्मा होंगे उनके द्वारा सेवित आत्मा जो होता है वो बिगड़ा हुआ आत्मा के सेवन नहीं करते शुद्ध आत्मा की सेवन करते हैं जुषी प्रीति सेवन है जुष्ठ र्थ में और सेवन अर्थ में दो में होता है सेवन अर्थ है प्रीति जब योगियों के के द्वारा योगी माने जो परम ब्रह्म साथ एक हो गए जो लोग उनके द्वारा सेवित जो आत्मा होगा वो शुद्ध आत्मा वो जब देखता है कैसा है अन्यम ईशम अपने से भिन्न जो ईश्वर देखता है वही पहले अपने को जीव पना देख शोक करता था वही अपने को ईश्वर भाव में जब शुद्ध में जाएगा तब अश्य महिमानी तो उस परमात्मा की महिमा या संसार सारी उसकी महिमा है विभूति है ऐश्वर्य ऐसा समझ के शोक रहित हो जाता है माने परमात्मा में अभिन्न हो या बुद्धि हो जाती है तो शोक रहित हो जाता है यह अर्थ है यहां भाष्य में कहते हैं तत्व अवश्य जब दो, दो पक्षी एक वृक्ष में बैठे हैं पूर्व मंत्र में कहा था एक कर्म फल का भोगता है और एक साक्षी है ऐसा कहा था तत्र एवं सति इस प्रकार होने पर समान यथोक्ते पूर्व में जिसका कह दिया वृक्ष मैंने शरीर है, ब्रिक्षा, काटने वाला है इसलिए वृक्ष कहा इसको समान ए वृक्ष मान यथोक् जो पूर्व मंत्र में कहा गया जो वृक्ष है शरीर है शरीर वृक्ष में पुरुषो भोक्ता या पुरुष शब्दा का इस मंत्र में भोगता जीवात्मा ये पुरुष है भोगता है जीव ये जीव अविद्या काम कर्म फल राग आदि गुरु भारत हो अलाद्रे साम, जले निमग्न हो कहते हैं इतने बोझ लेके बैठा हुआ है अविद्या काम कर्म इसके पास है अज्ञान है अज्ञान होने पर तत्त विषय की इच्छा है यहाँ से लेके स्वर्ग ब्रह्मलोक तक की भोगों की इच्छा है और उसके बाद उनके अनुकूल कर्म करना है इसने अविद्या काम कर्म अविद्या अज्ञान उसके अज्ञान जन्य इच्छा विषयों की जो इच्छा होती है और इस इच्छा हो गई तो उस विषय की प्राप्ति के लिए कर्म अविद्या काम कर्म फल और कर्म के बाद फल भोगना है इसने उसमें आसक्ति है इसको स्वर्ग आदि फल में आसक्ति है उसके लिए कर्म करेगा कर्म क्यों करता है इच्छा होती है इच्छा क्यों होती है अविद्या ज्ञान है अविद्या काम कर्म फल राग राग द्वेष किसी में राग है तो किसी में द्वेष है इत्यादि है इत्यादि के द्वारा गुरु भार भारत बड़े बोझ लदा हुआ है इसके पास इस जीव के पास बड़ा बोझ है गुरु भा, भार है छोटा मोटा बोझ नहीं बड़ा भार है गुरु भार बड़ा बोझ है ऐसा अलावर में समुद्री जल ही निभा जैसे लौकी को समुद्र के जल में फेंक दिया जाए अलावू मान लौकी लौकी को समुद्र के जल में पड़ा हो लौकी ठीक इस प्रकार संसार समुद्र में पड़ा हुआ है अलावुर्व सामुद्रीय जलें निभग्ना जैसे वो लौकी जल में डूबी रहती है इसी प्रकार ये भी उसी प्रकार संसार में डूबा हुआ है ऐसा जीव है निभग्ना निश्चय न देहात्म भाव पर न करते निश्चय से देहात्म बुद्धि को प्राप्त हुआ है मैं शरीर हूँ मनुष्य हूँ ब्राह्मण आदि जाति वाला हूँ इत्यादि यही निमग्न सफल का शरीर भाव में प्राप्त तालात्म करके बैठा हुआ जो जीवात्मा है यह क्या मानता है तो अयमे वह यही मैं हूं जो शीशा में दिखाई पड़ता है यही मई हूँ माना शरीर को ही मई मान के बैठा हुआ है जीवात्मा का स्वभाव है शरीर को ही मैं मानना इसने अयमे वह यही मैं हूँ अमुष्य पुत्र मेरे पिताजी वो है मैं उनका उसका पुत्र हूँ अमुष अहम पुत्र मैं उसका पुत्र हूँ और अश नाती हूं उसका पुत्र हूं तो इसका नाती हूं ऐसा संबंध दिखाता है किसको लेकर शरीर शरीर को, में आत्मबुद्धि है अज्ञान के कारण आत्मबुद्धि होने से मैं उसका पुत्र हूं उसके नाती हूं ऐसा संबंध लगाता है आत्मा ना किसी का पुत्र है न किसी का नाती होता है न पोता होता है कुछ नहीं बताता <laughs> अयम एवं हम यही शरीर ही मई हूं अयम शरीर ये जो सामने शरीर है यही मई हूं ऐसी बुद्धि करदा है या विद्या के कारण से अहम पुत्र मैं उसका पुत्र हूं अच्छा इसके मैं नाती हूं इत्यादि कृष्ण मैं छोटा मैंने दुबला हो गया हूँ शरीर दुबला होता है वो अपने धर्म आरोप कर जाता है मैं दुबला हो गया हूँ स्थल मैं मोटा हो गया हूं खाया पिया हूं मोटा हो गया हूं ऐसा मानता है आत्मा स्थिति हो जाती है गुणवान निर्वुण गुण वाला हूं बहुत सारे गुण है कला है मेरे पास अथवा मेरे पास में कुछ भी नहीं कोई कला नहीं, कैसे जीवन कटे ये भी है निर्गुण भी हूं ऐसा मानता है गुण रहित हूं सुखी दुखी कभी मानता है अपने को सुखी मानता है कभी दुखी मानता है इत्यादि एवं प्रत्यय इत्या इस प्रकार के ज्ञान हाँ। नास्ती अंडो अस्माद ज्ञान उसको कि ये शरीर से अन्य कोई है नहीं माने अन्य आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है ये शरीर ही आत्मा है ऐसे बुद्धि में पड़ा हुआ है नास्ती अन्यो अस्मात् अस्मात, अस्मात शरीर आत् आत्मा नास्ती अन्य आत्मा है ही नहीं ऐसे मान्यता में पड़ा हुआ ही जायते मृते समीचित चंधि बांधवी कहा ऐसी स्थिति में जब पड़ता है तो उसको शरीर के जन्म से उसका जन्म माना जाएगा शरीर के मरण से उसकी मृत्यु मानी जाएगी तो इस स्थिति में क्या होता है तो जाये ते वो आत्मा जीवात्मा शरीर में आत्मबुद्धि के कारण वो पैदा होता है मरता है चलता रहता है शरीर पैदा होना मरना शरीर का धर्म वो अपने में आरोप करके बैठा हुआ है तो जाये ब्रियते संसार में पैदा होता रहता है मरता रहता है समयज्युज संबंधी बांधवी संबंधी जो लोग हैं और बांधव बंधु लोग हैं उनसे कभी संयोग प्राप्त होता है कभी वियोग प्राप्त होता है आज यह संबंधी बना हुआ है कल इसको छोड़ के दूसरे संबंधी बन जाएगा इसका दूसरे शरीर बन जाएगा दूसरे संबंधी बन जाएगा तो समयते संबंधी बांधवी लोग और बांधव सम्यक बंधव वाले को संबंधी कहते हैं बंधु बोलते हैं ना बंधु बांधने वाले को बंधु बोलते हैं राग के कारण बच जाता है व्यक्ति जिसको बंधु बोलते हैं बांधने वाले यही होते हैं बाहर वाले कुछ नहीं करते बांधने वाले बंधु बंधु मानी बांधने वाला बंध धाधु बांधने अर्थ होता है ये संबंधी बांधवों के द्वारा कभी संयोग होगा मिलेगा कभी वियोग हो जाता है ऐसी स्थिति हो जाती है इसकी माने जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है शरीर में आत्मबुद्धि करके ये फल हो जाता है ये निमग्न है डूबा हुआ है सोचे माना शोक करता है कहा टिप्पणी अला गुरब में एक नंबर टिप्पणी दिया नायम निमज्जन स्वभाव यदि अनुरूपम दृष्टान्त ये डूबने योग्य नहीं है लौकी को पानी में डालने पानी का स्पर्शत रहेगा किंतु तो डूबती नहीं लौकी ऊपर ही होती हो ठीक इसी प्रकार का स्वभाव जो है डूबने लायक नहीं है किंतु तो गलती से डूबा हुआ है इसका स्वभाव सचिताघन स्वभाव है कहा डूबने वाला है संसार में पड़ने वाला नहीं है लौकी इसलिए लौकी का दृष्टांत भाष्यकार ने अलाबू कहा अलाबू के समान समुद्र में पड़ी लौकी ऊपर ऊपर ही रहेगी पूरा डूबने वाला नहीं पत्थर जैसा नहीं डालो तो नीचे जाए ऐसा नहीं है चेतन है ये कहा अनुरूप दृष्टांत दिया अल्लाहपुर विभाषकर ने ठीक ठीक दृष्टांत दिया ये डूबने का स्वभाव वाला नहीं है दिखाने के लिए कहा आगे दो नंबर टिप्पणी में कहा अस्मा अन्यो, नास्त, अन्यो इति नास्ति इससे भिन्न कोई है नहीं शरीर से भिन्न कोई आत्मा नाम की चीज नहीं कहा वही टिप्पणी कार्यक्रे अस्मादेहाद अन्य आत्मा नास्ती ये बुद्धि हो गति हुआ यह शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ही नहीं ऐसी मान्यता हो जाती है इतने शरीर में जकड़ा हुआ है शरीर से अपने को अलग मानता ही नहीं यही है यही डूबना इसका संसार में डूबना यही है जब शरीर में जकड़ जाता है तो बंधु बांधव के साथ में संयोग होना बिछुना भी होगा ये शरीर हमेशा रहेगा नहीं और दूसरी बात यह भी है कि जन्म मरण के चक्कर भी होगा शरीर में जुड़ा हुआ है तो जन्म शरीर के पैदा होना मरना चला हुआ है तो उसके भी यही मानी जाएगी ये सब धर्म से डूबा हुआ है अतः अनिशया इसलिए दीन होकर के इसी कारण है अनिशा सोच मुझे मान हम वही तोता हुआ देहादि में मोहित होता हुआ दुखी हो जाता है कि अनशया कैसे दीन होता है तो भाष्यकार लिखते हैं कैसे अनिशा मानता कैसे दीन रहा है न कस्यचित समर्थ हो मैं किसी लायक का नहीं रहा सब जगह से फेल हो गया कोई काम का नहीं रहा कैसे मेरी जिंदगी कटेगी मेरा क्या होगा यही सोचता है न कश्यचित समर्थ मैं किसी के सम किसी विषय में समर्थ नहीं ऐसे अपने में मन में चिंता ग्रसित हो जाता मुहित हो तो जाता है चिंता से ग्रसित हो जाता है अहम पुत्रो मामो विनष्ट मेरा पुत्र मर गया अब मेरा क्या होगा यही सोचता है पुत्रो मामो विनष्ट यही चिंता उसकी दीनता यही है उसकी मृता में भारी है पत्नी भी मर गई पुत्र भी मर गया ऐसे ऐसे सोच सोच करके दुखी होता है जीव देहात्म बुद्धि में आया हुआ जीव की स्थिति हो जाती है कि मैं जीवित है ना मेरे जीवन से क्या लेने देना मेरे को तो मर जाना अच्छा था काल भी नहीं आता ऐसा मानता है ऐसी स्थिति में पड़ा शरीर में जकड़ा हुआ है ऐसा कि मैं जीवित है न इतम दीन भावो अनिशा इसी का नाम है अनिशा है उसका तृतीय अनिशाया है इत्यादि दीनता को दीनता में घिर जाना यही ये यह अनिशा है तया सोचती उसी दीनता के कारण शोक करता है संतप्यते अति दुखी होता रहता है सोचती माने संतप्य थे तप संतापे संतप्य तपता रहता है दुखी होता रहता है मुह्य मान मोहित तो होता हुआ दुखी होता है शरीर में बुद्धि है कैसे अनेक है, अनेक अन्य प्रकार ही अभिवेक तय अभिवेक अनेक प्रकार के अभिवेक के घेरे में पड़ा हुआ है अनेक प्रकार है अभिवेक अनेक अनर्थ प्रकार अनर्थ प्रकार वाले जो अभी से चिंता चिंता को प्राप्त होता हुआ शोक करता है का स एवं प्रेत तिरंग मनुष्यादि योनिषु आजव जवि भाव आप इस तरह से जब चिंता में घ्रसित हो गया है वह व्यक्ति क्या होगा तब कहते हैं स एवं प्रेत तिरंग मनुष्यादि योरिषु आजवम बार बार पैदा होना कहा कभी प्रेतियों में जाना है कर्म के आधार पर कभी पशु और कभी मनुष्यादी होने को प्राप्त होना है कर्म के खेल में चलना है इत्यादि में आज वे जबी और शीघ्रता जन्मो मरो इसको छोड़ो उसको पकड़ो उसको छोड़ो उसको पकड़ो ऐसा चलता रहे जो गतो धातु है आज हम मान जबी शीघ्रता से प्राप्त तो हुआ है यह शरीर छोड़ना दूसरे को पकड़ना दूसरा छोड़ना तीसरा पकड़ना कर्म का फल पूरा हुआ शरीर छूटा छुटाद आप प्राप्त तो हुआ है ऐसे जो जीव है शरीर में आत्मबुद्धि करके जगड़ा हुआ जीव वही जब यदा जुष्टम पश्य दी जब फिर योगियों के द्वारा सेवित आत्म तत्व को अपना स्वरूप को जब समझता है देखता है समझता है कब समझता है वो इतने जल्दी नहीं समझने वाला संसार में डूबा हुआ क्या होगा जब अनेक जन्मों का पुण्य पुंज उसके सामने एकत्रित हो जाए तब उसको कुछ विशेष महात्माओं के, के पास जाने की इच्छा होगी महापुरुष के पास जाने की इच्छा होगी फिर वो महापुरुष के द्वारा बदलाए हुए मार्ग प्राप्त करके वही जो अपने को शरीर भाव में प्राप्त था वही अपने को शरीर से अलग मानने लग जाता है ये कहते कदाचित ऐसे शरीर जकड़ा हुआ व्यक्ति आयु कदाचित कभी अनेक जन्म सुुद्ध धर्म संचित निमित्तः अनेक जन्म में किया हुआ जो शुद्ध धर्म है उसके जो एकत्रित हुआ निमित्त बनने से शुद्ध धर्म पाप रहित धर्म अनेक जन्मों का जब एकत्रित हो जाए तो उसे क्या होगा उसमें संचित एकत्रित हुआ निमित्त होने से कैनचित परम कारुण के कोई न कोई परम कारुणिक करुणा उपदेश करने वाले स्वार्थ से नहीं आ, ऐसे जो महात्मा होंगे परम कारु के ना परम करुणा से युक्त दया से युक्त जो महात्मा महापुरुष होंगे योग मार्ग मार्ग दिखाया गया वाला हो जाता है जब उसको अध्यात्म का ज्ञान करा दिया जाता है जब अरे तू ये कहा आत्मबुद्धि करके कहा फंसा हुआ है तू ये शरीर हार मांसा पुतला तू नहीं है तू सचरा आत्मा है ऐसे करके समझाने वाले कोई योग मार्ग बदलाने वाले गुरु मिल जाएगा उसको कब मिलेगे पुण्यकृत तो पूर्व जन्म का अनेक जन्मों का धर्म से संचित पुण्य पुण्यकर्म एकत्रित हो जाए तब उसके बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कोई महापुरुष रूप मिल जाते हैं तो, रचित परम के कोई न कोई परम करुणा से युक्त महापुरुष के द्वारा दर्शित योग मार्ग दिखाया गया है योग मार्ग जिसको माने अध्यात्म मार्ग दिखा दिया तू तो ये हाड़ मामसा पुतला नहीं है तू तो सचिदारण आत्मा है ऐसा योग मार्ग वाला होकर अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग समवादी संपन्न उसके बाद जब महात्मा को उपदेश मिलेगा तो क्या हिंसा का अभाव हो जाएगा उसके जीवन में अहिंसा मन वाणी शरीर तीनों से हिंसा करना छोड़ देगा अहिंसा और सत्य सत्य बोलने लग जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करेगा सर्वत्याग लोके शाह बित्तेष्ण पुत्रेश सबका त्याग परित्याग करेगा ये बुद्धि बन जाएगी उसकी महात्मा को उपदेश मिलने के पश्चात महात्मा तब मिलेंगे भाषिका ने लिख दिया है अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित हो जाए तब उसी के माध्यम से एक महापुरुष मिल जाएंगे और वो करुणा से दयायुक्त तो होकर उपदेश कर देंगे मार्ग मार्ग उसके बाद वो अपने कुछ साधना में लग जाएगा अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग जो लोकेशण वित्तीय आदि है सारी इच्छाओं का त्याग श्लोक से लेकर ब्रह्मलोक के भोग का त्याग और समर्वाद सम्पन्न अंतकरण का निग्रह करना सम बाह्य इंद्रियों का निर्या कर दम समादि से संपन्न हो, होकर वो व्यक्ति होता हुआ समाहित आत्मा एकाग्र चित होकर आत्मा माने चित्त मन समाहित हो गया है आत्मा जिसका समाहित आत्मात्मा होता हुआ एकाग्र चित्त अब संसार की तरफ चित्त नहीं है आत्मा की तरफ चित्त है जिसका ऐसा होता हुआ सेवितम सन जुस्तम सेवितम ऐसा होता हुआ वो उसको देखता है किसको देखता है यदा जुस्तम पश्च्युस्तम मान सेम से द्वारा सेवित है अनेक योग मार्ग ही अनेक योग मार्गियों के द्वारा योग मार्ग में बहुब्री समास टिप्पणी का आपने लिखा है योगा मार्ग ये शाम थे योग मार्ग या बहुब्री समास करेंगे तो योगी लोग हो जाएंगे योगी माने ब्रह्म लोग दर्शित योग मार्ग सेवितम अनेक योग मार्ग ही टिप्पणी दिया योग मार्ग माने योगो मार्गो ये शाम बौगरी समास है योग है मार्ग जिनका उनको योग कहा किंतु यह है योग अध्यात्म मार्ग वालों के द्वारा योग मार्ग कर्म विश्व और कर्मी कर्मकांडी लोगों में देखा है परमात्मा को मान करके काम करते हैं कर्मकांड भी जो होते हैं परमात्मा है करके काम करते हैं फलदाता परमात्मा है मान करके कर्म करते हैं कर्म विश्व यदा यशिन काले परिस्थिति जब ऐसे योग मार्ग माने अध्यात्म को जब जिस अवस्था में दिखाई उसको देखने लग जाए अंतकर्म शुद्ध हो गया वो अध्यात्म तरफ लग गया फिर आत्म बुद्धि होने लग गई उसको अंतकर्म मलिन हो गया तो शरीर बुद्धि थी पहले वही यशविन काली परिस्थिति यदा माने जिस काल में देखता है ध्यायमान जब चिंतन करता हुआ देखता है ध्यायमान्यम वृक्ष को चिंतन करता हुआ अन्य को देखता है किसको देखता है वृक्षरूपी उपाधि से अतिरिक्त आत्मा को देखता है अपने को पहले वृक्षरूपी उपाधि वाला मानता था अब अन्य आत्मा को देखता है मतलब शुद्ध आत्मा को देखता है ध्यामान्यम वृक्ष उपाधि लक्षणात् वृक्ष उपाधि लक्षण से भिन्न आत्मा तो जब देखता है विलक्षणम वृक्ष उपाधि लक्षण वाला आत्मा से भिन्न विलक्षण आत्मा को जब देखता है शुद्ध आत्मा को सम असंसारी असंसारिणम जो शुद्ध आत्मा होता है संसारी नहीं होता संसारी होता है अशुद्ध अवस्था में संसारी होता है शुद्ध अवस्था में असंसारी होता है कोई आत्मा असंसारिणम असनायादि असनाया पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु अतीतम जिस आत्मा में भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु कुछ नहीं है ये सब शरीर के धर्म है आत्मा मैने भूख प्यास प्राण का धर्म है शोक मोह मन का धर्म है जरा मृत्यु स्थूल शरीर का धर्म है वृद्ध होना मरना स्थूल शरीर का काम है शोक मोह मन का काम है मन का धर्म है और भूख प्यास प्राण का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं ऐसा जो असनाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु अतीतम ऐसे आत्मा को जब देखता है शुद्ध आत्मा को जैसे भूख प्यास भी नहीं असना मैंने भूख किपाशा मन प्यास भूख प्यास रहित शोक पहुंचते रहित जरा मृत्यु से रहित जिसको सड़ भी बोलते हैं सड़ उर्मी से रहित अतीतम ईशम जग ऐसे ईश्वर को जब देखता है सर्वस्य जगत हो अयम अहमअम संपूर्ण जगत का जो ईश्वर है उसको देखता है किस रूप से भिन्नवे नहीं अयम अहमअ्मी यही ईश्वर मैं हूं ऐसा जब साक्षात्कार हो जाता उसको मैं परमात्मा हूं ऐसी बुद्धि में जब पहुंचेगा अयम अहम अस्मी यही ईश्वर मैं हूँ इस बुद्धि हो जाएगी अहमअ्मी आत्मा सर्वस्व सम में सम रहने वाला आत्मा मई हूं एक आत्मा ही सर्वे सम है बाकी शरीर आदि तो विषम है किसी भी शरीर पे तालमेल है ही नहीं ना मन में है ना बुद्धि में है ना कहीं सब अलग अलग ढंग से चल रहे हैं सबका किन्तु एक आत्मा ही सम है सबोही निर्दोष निर्दोषमी समम ब्रह्मा तस्मात परमित गीता में भी कहा है निर्दोष है सम है ब्रह्मा ब्रह्मा का नाम है सम जो समान रहने वाले को समगत है चाहे वो चांडाल का शरीर हो चाहे ब्राह्मण का शरीर हो चाहे कोई भी हो सम है उसमें कोई भेद ना? आत्मा में भेद नहीं है जो भेद तो शरीर में है शरीर को लेकर के भेद बुद्धि होती है अलग अलग और शरीर को मान्यता आगे थी तो जाति पाति न जाने क्या क्या धर्म आरोप होगा आत्मा में कोई धर्म नहीं निर्धार्म होता है वृक्ष तो उपाधि लक्षण विलक्षणम ईशमारीणम असनाया पिपाशा शोक मोहजरा मृत्यु अतीतम ईशम सर्वस्व जगत संपूर्ण जगत का जो ईश्वर है शासक है समय अहम अस्मी, अस्मी आत्मा सर्वस्य ये अयम अस्मि आत्मा यही आत्मा मैं हूं इस रूप से जानना होगा नहीं कि ईश्वर ऐसा है करके हमें कोई फल मिलेगा वही ईश्वर मई हूं ये बुद्धि हो जाए तभी फल होगा ये होगा सबके लिए सम हूं। आत्मा सर्वस्व समस्व समर्वभ सभी भूतों में स्थित है सभी भूतों में प्राणी मात्र में भूत मात्र में स्थित है आत्मा क्यों सभी भूत उसी में कल्पित है ऐसा आत्मा मैं हूं न इतर मैं ये उपाधि वाला नहीं हूं पहले उपाधि वाला मान करके निमग्न था डूबा हुआ था वोहित होता था शोक करता था अब जब अपना स्वरूप का पता लग गया किसी परम कार्मणिक का आचार्य के द्वारा उद्दिष्ट होने के पश्चात तो अब यह समझने लग गया अपने शुद्ध स्वरूप में गया उपदेश मिलने पर यही हुआ कि उस समदवादी साधन का साधन किया उसके द्वारा इस अपने को सर्वात्म भाव में पहुंचा दिया ऐसे होने पर नई तरह बोलता मैं उपाधि वाला नहीं हूं शरीर वाला नहीं हूं अविद्या अविद्याजनता अज्ञान से उत्पन्न उपाधि परिचिनो नवि जनिता अविद्या से जो उत्पन्न उपाधि है अज्ञान से उत्पन्न कौन उपाधि उस उपाधि के घेरे में पड़ने वाला परिचिन आत्मा मैं नहीं हूं ये बुद्धि हो जाती है माया आत्मा मन मिथ्यात्मा मैं झूठा आत्मा नहीं हूं ऐसे मानता है जीवत को तो झूठा आत्मा है वास्तव में आत्मा जीव नहीं हो सकता क्योंकि तो जीवत्व तो तो जो तर्प आरोपित है अंतकरण उपाधि के कारण आरोप है उपाधि हटाता तो यह देखता है न आत्मा मैं माया आत्मा नहीं हूं मिथ्यात्मा नहीं हूं मैं नहीं हूं ऐसा मानता है इति महिमानम च इस प्रकार के महिमा अपनी महिमा माने विभूति ऐश्वर्य को देखता है जगद रूप में जो जगद रूप ऐश्वर्य बेराई है समझता है इसी आत्मा का है आत्मा में कल्पित है सारा जगत अश इसी मेरा ही है ये जगत है ऐश्वर्य मेरा ही है ऐसा मानता है ममो परमेश्वर समय परमेश्वर परमेश्वर ये सारे है ऐसे मान जाता है जब ये यदि यम दृष्टा जब ऐसा देखेगा वो जब ऐसा देखने वाला हो जाता है वही मन अशुद्ध अवस्था में अपने को शरीर मान करके चल रहा था जब शुद्ध हो गया तो वही मना अपने को एक शुद्ध बुद्ध आत्मा के रूप में देखता है आए, मन का ही काम है देख यदा एवं दृष्टा जब दृष्टा ऐसा है देखता है तो क्या होता है तदा बीत को को जब आत्मा दृष्टि में गया दृष्टा तब क्या होगा शोक रहित तो हो जाता है शोक शरीर को लेकर के शोक होता था इसे रखने के लिए इसकी सुरक्षा के लिए शोक होता था आत्मा की कोई सुरक्षा की जरूरत ही नहीं आत्मा को कोई न कटे न गले न सड़े न भिगे न जले कुछ नहीं आत्मा न इनम छाणी न इनम धाधी पाव कर त्यापो न शोषित चार बड़े बड़े हथियारों को खंडन कर दिया गीता ने कोई भी शस्त्र इसको काटने नहीं सकते आत्मा शरीर कट जाएगा आत्मा कटने वाला नहीं आकाश को कोई दिन भर तलवार चलाए आकाश कटेगा आकाश नहीं कटने वाला सावय पदार्थ में क्रिया होती है चारों क्रिया आत्मा निर्वय है उसमें कौन सी क्रिया होंगी नहीं हो सकती नई नम चिद शस्त्री नईलम तहदीपाओ कितने भी पेट्रोल जलाओ अग्नि जलाओ आत्मा जलने वाली नहीं शरीर जल जाएगा जल्ले वाला आत्मा नहीं है वो निर्वैव है सावय पदार्थ जलता है न चाहम कले रंगे आप कितने भी पानी में डूबो आत्मा डूब माने गीला होने वाला नहीं है शरीर गीला हो जाएगा सड़ जाएगा आत्मा सड़ने वाला नहीं है न सोच मार कितने भी हवा हो जैसे कपड़ा सूखता हो आत्मा सूखेगा नहीं क्यों तो सावय पदार्थ में चारों क्रिया होती है आत्मा निरवैव है आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती जैसा कहा है तदा भी तो शोकों फिर वो उस काल में शोक रहित हो जाता है जो तो पहले शरीर को लेकर के शोक करता था मेरा पुत्र मर गया अमुख का नाती पोता हो ये हो सो हूं पत्नी मर गई मेरा क्या होगा क्या जीवन से क्या लेना देना बहुत शोक करता था शरीर में आत्मबुद्धि करके शोक कर रहा था और वही जब अपने स्वरूप में पहुंच गया किसी महात्मा के द्वारा उद्दिष्ट होकर पहुंच गया तो वही बोलने लगता है कि सारा संसार मेरी विभूति ऐश्वर्य है क्यों मन का खेल है मन को जिधर लगा दिया उधर मन की मान्यता है शरीर भाव में लगा दिया शरीर भाव है आत्म भाव में लगा दिया आत्मभाव में है दोनों भावना मन नहीं करना है मनोवृत्ति है दोनों जब अशुद्ध अवस्था में होगा तो शरीर बुद्धि में चलेगा अशुद्ध अवस्था में होगा तो आत्मबुद्धि में चलेगा साधन तो इसे नहीं करना है मन इतना त्याज्य भी नहीं है इसी काम लेना है जैसे चाकू जैसा है वो सब्जी छिलने का भी काम करे और गलती कर दे तो अंगुली काटने का काम कर दे दोनों ही काम कर रहे ऐसा ही है, मन भी ऐसा ही है काम इसी से लेना है माने अशुद्ध अवस्था और शुद्ध अवस्था दो प्रकार की अवस्था मन की है अशुद्ध अवस्था में देहात्म घता है डूबना है शुद्ध अवस्था में आत्मभाव में अपने स्वरूप में जाता पहुंचता है तो इसलिए वो मन की शुद्ध अवस्था है तो आत्मा आत्म दर्शन होने लग जाएगा उसका मनोही दिविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्ध में वच अशुम शुद्धम काम विवर्जित ऐसा कहा है मन एक ही है प्रकार दो है उसका मन वही दिविधम प्रोक्तम दो प्रकार कहा है इस मन को क्या है शुद्धम चाह शुद्ध एक शुद्ध मन एक अवस्था इसकी शुद्ध है और एक अवस्था अशुद्धता है मन की अवस्था दो मन एक है दो मन नहीं है मन एक है उसके प्रकार दो हो जाते हैं शुद्ध और अशुद्ध दो अवस्था है इसकी अशुद्धम काम संकल्प काम विषय विषय के चिंतन यदि चलता हो समझना मन अशुद्ध है अशुद्धम काम संकल्प काम माने विषय काम मेन काम विषय या काम शब्द गर्द विषय है शब्द स्पर्शरूपंध इनके चिंतन चलता हो तो समझना मन अशुद्ध है अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विवर्जित अगर विषय चिंतन रहित हो जाए तो मन को शुद्ध हो गया समझना किसी को पूछने की जरूरत नहीं अपने आप, आप अनुभव ले सकते हैं शुद्ध है कि अशुद्ध है मन पूछने की आवश्यकता नहीं आप सुबह समझ सकते हैं अगर विषय चिंतन कर रहा हो तो समझ समझना मन अशुद्ध है और विषय चिंतन को छोड़ दिया हो चिंतन में लग गया हो तो मन शुद्ध है। इस, ये विषय चिंतन छोड़ जाए किसी तरह से इसलिए तो महात्मा लोग साधना में लगा देते हैं मंत्र जपो कुछ ध्यान करो कुछ पाठ करो कुछ करो जब करो तब करो ये सब बताते हैं इसी के लिए है इससे क्या होगा थोड़ा शुद्ध हो जाए तो आत्मा की तरफ लग जाए यही कारण और कुछ नहीं जितने भी साधन बताते हैं आत्म प्राप्ति के लिए साधन नहीं है मन के निग्रह करने के लिए साधन है मन शुद्ध हो जाए दर्शन स्वतः हो जाएगा वह आत्मा क्या प्राप्त को क्या प्राप्त करना है? या तो प्राप्त वस्तु तो अप्राप्त होकर बैठा हुआ है आत्मा प्राप्त ही है कोई नहीं कि दूर हो अन्य हो उसकी प्राप्ति होती है और स्वयं है और दूर भी नहीं स्वयं है अन्य भी नहीं है नजदीक अपने से नजदीक कोई होता भी नहीं है जब प्राप्त होना है तो यहां नहीं है दूर में है और अपने से भिन्न है उसको प्राप्त किया जाता है यहां स्वयं होता है और नजदीक है आप अपने से नजदीक कोई नहीं उसको प्राप्त करना नहीं है ये जो अप्राप्त जैसा दिख रहा है जिस कारण से भिघ्न बाधा है उसको हटाने के साधन है मन शुद्धि के लिए साधन है यही है तो बीत शो को होगा शोक रहित हो जाता है तब आत्मदर्शन में पहुंचने पर कहा सर्वस्मा शोक सागरा विप्रम थे शोक सागर जितने भी थे ना शोक रूपी सागर में डूबने का एक ही निमित्त था शरीर बुद्धि मैं मनुष्य हूं ये बुद्धि हो गई तो शोक सागर पढ़ना ही पड़ रहा वो बाहर नहीं जा सकता समुद्र में डूबना है जैसे पत्थर डूब जाता, जाता है उसे डूब जाता है शोक रूपी सागर में डूबना था उससे विमुक्त हो जाता है ये अर्थ है आत्मा में पहुंच गया आत्माभा में गया सर्वस्मात्त शोक सागरा विप्रमुचते है और प्रो उपसर्ग लगा विशेष रूप से प्रकृष्ठ मुक्त हो जाता है यह आता है शोक सागर से मुक्त हो जाता है शोक सागर नहीं है आत्मा में पहुंचने पर शोक नाम को पश्चू नहीं है कृतिकृत्य हो जाता है जो कुछ करना था कर लिया ये स्थिति अब कर्तव्य शेष नहीं कृत्यम कृतो ये कृत्य पदार्थ कर्तव्य पदार्थ कर लिया जिसने उसको कृतिकृत्य बोलते हैं ऐसे हो जाता है वो व्यक्ति ये कहा ठीक है आवरण विक्षेप विक्षेपस् अविद्याया अविद्या अविद्या इस आत्मा को कैसे प्रभाव में डाती है कहते हैं दो कार्य उसका हो जाता है दो भाग में बढ़ जाती है अविद्या एक तो आवरण दूसरा विक्षेप दो दो खंड हो जाते हैं अविद्या माने आत्मा को बांधने के कारण जो सत्य आत्मा है उसको तो आवरण शक्ति ढक देगी अविद्या का पहला उसका वस्तु को ढकने का काम कर दे जहां भी हमें भ्रम जहां जहां होता हो अभी हमें भ्रम हो रखा है है आत्मा हमें दिख रहा है शरीर जैसे पड़ी हुई थी रज्जू हम देखते हैं सर्प भ्रम है ये भी ऐसा ही है तो जहां भी भ्रम होता है तो जो अविद्या रज्जू का अज्ञान जो अविद्या है वो क्या करे रज्जू को ढक देती है अविद्या आवरण ढक देगा रज्जू को रज्जू दिखाई देती यदि तो आप सर्प नहीं बोलते आपको रज्जु नहीं दिखाई दे रहा उस काल में ढक देगा और से क्या विक्षेप सर, सर्प पैदा कर देगा वैसे यहां भी स्थिति है जैसे रज्जु है, अधिष्ठान को ढकने का काम आवरण करता है और दूसरे पदार्थ को दिखाने का काम विक्षेप करता है अविद्या की दो शक्ति है आवरण विक्षेपस्वय अविद्या आवरण कार्य है ढकना जो वस्तु है उसको ढक देना पहला तो करना पड़ता है और बाद में रूपांतर में दिखा देना विक्षेप है यहां वैसे हो रखा है जो वस्तु सच्चता रंग आत्मा है उसको ढका हुआ ढक दिया है अविद्या ने और रूपांतर मनुष्यादी रूप में दिखाई पड़ रहा है जैसे रज्जू को ढक देना सर्प को दिखा देना अविद्या का नाम है द्वम साहब द्वम सह के काम करती है ठीक इसी प्रकार यहां यह है आवरणम विक्षेपस् दम अविद्या अविद्या का कार्य दो कार्य है आवरण और क्षेत्र तत्र ईश्वर भाव अप्रतिपत्तिर अनिशा आवरण जो ईश्वर भाव की प्राप्ति नहीं हो रही स्वयं ईश्वर होता हुआ ये शुद्ध है होने पर ये शुद्ध अवस्था में ईश्वर यही है होने पर तो ईश्वर भाव अप्रतिपत्ति ही ईश्वर भाव की प्रतिपत्ति मैंने ज्ञान न होना अपने को मनुष्यादि भाव में जाना है ईश्वर भाव की ज्ञान नहीं होना ज्ञान होना यह है आवरण अनिशा यही यह अनिशा है दीनहीन हो जाना अब ईश्वर भाव होता है इसके मन में ईश्वर भावना होती तो क्यों रोता है? जीव भाव में आया इसलिए रो रहा है मनुष्य भाव में आया इसलिए रो रहा है तथा वो दो कार्यों में से ईश्वर भाव अप्रतिपत्ति ईश्वर भाव की जानकारी न होना अपने ईश्वरत्व तो पना के जानकारी न होना अज्ञान रहना यह अनिशा है यही आवरण है एक काम कर दिया ईश्वरत्व को ढक दिया च्चिद आत्मा को ढक दिया या आवरणांश हो गया आवरण सोचती विक्षेप और आगे जाकर शोक करता है दुखी होता है यह है जब अपना स्वरूप ढक गया तो संसार के शरीर आदि भाव में आ गया तो शोक करता है ये चाहिए वो चाहिए नहीं मिल रहा वो नहीं मिला वो नहीं मिला, वो, नहीं मिला। जो जो हमारी इच्छाएं हो रही वो पूरी हो नहीं पाती है तो उस काल शोक करता है इसका स्वभाव है अच्छा इष्ट पदार्थ का विियोग हो गया शोक करेगा इष्ट पदार्थ उपलब्ध नहीं है तब भी शोक करेगा उपलब्ध नहीं है तब भी शोक करेगा नष्ट होने पर भी शोक करेगा यही स्थिति है आवरण और विक्षेप यही दोनों कार्य है तथा ईश्वर भाव अप्रतिपत्ति अनिशा ईश्वर भाव की अप्रतिपत्ति होना अज्ञान होना यह अनिशा यही अनिशा को आवरण कहा है और सोचती जो कहा वो विक्षेप है अनिशा या शोचती मुहे मान अनिशा पद का अर्थ ईश्वर भाव ज्ञान नहीं है अज्ञान है और आवरण हो गया और विक्षेप क्या है शोक करना टिप्पणी तीन नंबर नाहम ईश्वर एक बम रूपा स्वयं ईश्वर है किंतु ऐसे ज्ञान हो रहा नाहम ईश्वर किसी को भी पूछे तो परमात्मा है कहेगा नहीं नहीं महाराज मैं छोटा सा एक बापी जीव हूं मैं जीव हूं ऐसा बोल कहते हैं एक पंडित आया काशी में बहुत साल पढ़ने के बाद बड़े बड़े आचार्य उपाधि लेकर आया एक महात्मा के पास शास्त्रार्थ करने आया महात्मा द्वैतवादी थे पंडित जी द्वैतवादी पंडित जी ने कहा मैं द्वैत सिद्ध करूंगा मैं द्वैत सिद्ध करूंगा बड़े विद्वान काशी में कई साल बैठा पढ़ा महात्मा जी ने कहा ठीक है मैंने अगर आप सिद्ध करना चाहते ठीक है आज पूर्णमाशी है मैं थोड़ा हजामत करूँ पहले उसके बाद में फिर शास्त्रार्थ होगा एक तो नाई को बुलाए पंडित जी को बैठा दिए कुर्सी में पंडित जी बैठे शास्त्रार्थ करने के लिए नाई को बुलाए नाई आया हजामत करने लगा महात्मा जी धीरे धीरे बोलते रहे भाई देख भाई तू भगवान है तू तो भगवान है करते रहे नाई बोलता नहीं महाराज मैं मैं तो पापी जीप हूँ भगवान नहीं पंडित सुन रहा होगा सुनता रहा महात्मा जी कई बार बोलते गए तो भगवान है नाई को सम, सुना रहे पंडित को सुना रहे नाई को बोल रहे को तो तैयार मैं जीव हूं हजामत पूरा हो गया स्नान आदि किए उसके बाद पंडित जी को कहा सिद्ध करोगे नाई पहले से सिद्ध करके बैठा हुआ है द्वैत को तुम इतने साल पढ़ के आए फिर भी वो द्वैत ही सिद्ध कर रहा है जो अपर नाईत भी सिद्ध कर रहा है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं सिद्ध करना है क्या सिद्ध कर रहा है उसको ऐसा तो ये कहा अप्र नाहम ईश्वर ऐसा इसको कहा आवरण मैं ईश्वर नहीं हूं ऐसी बुद्धि कर देना पहले उसके बाद में शरीरादि में आत्मबुद्धि बना देना ये विक्षेप यह आवरण है नाहम ईश्वर इत्यादि होना ये कहा आगे टीका में कहते हैं तद हेतुर अनिर्वाच्य अज्ञान ये दोनों का कारण है अनिर्वाच्य अज्ञान जिसको सदरूप से भी निर्भर नहीं कर सकते असद से भी निर्भर नहीं कर सकते सदसत उभय रूप से भी निर्वचन नहीं कर सकते अज्ञान माया को तो तद उभय हेतु दोनों आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति दो कार्य हो रहे हैं उन दोनों के कारण हेतु बने कारण कौन है अनिर्वाचन अज्ञानम जो निर्वचन जिसका करना मुश्किल है सत कहना भी नहीं बनता असत कहना भी नहीं बनता सदसत उभय कहना भी नहीं बनता ऐसी जो माया है अज्ञान है इसी का नाम है मोह तेर विशिष्ट उस मोह से युक्त हो गया माने अज्ञान विशिष्ट हो गया जो जीव ऐसी स्थिति में आ गया विशिष्टो अनेकाय अनर्थ प्रकार ही अहम करो अनेक प्रकार अनर्थ आ जाएंगे उसके सामने अहम करो इत्यादि मैं करने वाला हूँ फल भोगने वाला हूँ ये सब प्रकार के चिंता में डूब जाता है इत्यादि वीर अभिवेकतया अभिवेक के कारण तादात्म्य प्रयाथ तादात्म्य रूप को प्राप्त हुआ है शरीर में तादात्म्य होने से कर्ता भोक्ता बन के चल रहा है स्थिति है ये कहा आगे आज मैंने जवि भावम था ना उसका अर्थ करते हैं आज मैंने अनवरतम जवी भावम निकृष्ट भावम हमेशा अपने को तुच्छ मानता है कोई भी कहे तू भगवान है मानने को तैयार नहीं है क्यों अज्ञान रूपी मोह में पड़ा हुआ है अज्ञान रूपी मोह में पड़ा हुआ है शरीर में आत्मबुद्धि है अपने को छोटा मान के बैठा हुआ है ये सब है तो जबी भाव माना आज हम अनवरतम निरंतर जबी भाव निकृष्ट भाव तुच्छ भाव को प्राप्त हुआ लक्षण या लघु भाव मान लघु में पड़ा हुआ है कर्म वायु प्रेरित उसको कर्मरूपी वायु के द्वारा प्रेरित आई है हिलाया जा रहा है कर्मरूपी वायु उसको हिला रही है वायु हिला रहा है कौन सा वायु कर्म ये करना है वो करना है वो करना है स्वर्ग के लिए करो अहू के लिए करो अह के लिए करो ये सब कर्म वायु के द्वारा प्रेरित होने से प्रेरित जब छम आप शीघ्रता को प्राप्त हुआ जन्म मन को ही प्राप्त करता रहेगा ये कहा था अच्छा दो और तीन की टीका एक साथ है अभी तीन नंबर आना बाकी है यहाँ पूर्ववत शब्द आएगा एक तृतीय मंत्र के भाष्य में पहली जैसे व्याख्या करना करके बोलेंगे वहां पूर्ववत का अर्थात पूर्ववत अभेदन एक जैसे व्याख्या पूर्व मंत्र में हो गई द्वितीय मंत्र में वैसे व्याख्या यहाँ भी करना अवैध रूप से व्याख्या करना जीव और परमात्मा में अवैध कर देना ये अवैध करके व्याख्या करना ये कहा हुआ है आएगा आगे अच्छा आगे मंत्र है यथा पश्य पश्य ते रूप मणम करता रमेश पुरुष विधुया विधुया श्येमर्णमीशं ब्रह्मयोगि यदा ये यथा नहीं है यदा है पाठ इन पुस्तकों में यथा थार यदा पाठ है यदा जब पश्य मन देखने वाला तत्व दृष्टा जब दृष्टि में पहुंचेगा जब यदा पश्य पश्य शब्द में सत्य हुआ है दृष्ट से ऐसा टिप्पणीकार बोल रहे पाग्रात्मा धेर्थ दृष्टा स ऐसा सूत्र है पाधातु ग्रह धातु तुम्हारा धातु धीर्धातु दृष्ट धातु से होता है करके पश्च्य बनाया माना देखने वाला दृष्टा आत्मद्रष्टा आत्म जब शरीर में गोहादि त्याग करके परित्याग करके जब आत्मभाव में पहुंचा हुआ दृष्टा है वो दृष्टा पश्य थे रूपये मान पश्य थी देखता है सुवर्ण जैसा चमकीला सुवर्णों को जितने भी बार गलाओ कभी भी अपना उसके पीले को त्यागने वाला नहीं है अन्य धातु कमजोर पड़ जाएंगे उसमें कभी भी न वजन कम होगा न अपना स्वरूप को बदलेगा वो सोना और चमक आएगा उसमें वैसे वर्ण है आत्मा का एक बोलते हैं सुख वर्ण माने हमेशा एक रस रहने वाला वर्ण जैसे सोना होता है वो कभी माने मिलावट सोना तो कम हो जाएगा अग्नि में डालने पर शुद्ध सोना होगा अग्नि में जलने पर भी उतना का उतना ही रह जाता है वजन भी उतना ही होगा और उसके जो अपने स्वरूप है अपने जो स्वभाव पीलापना है वो बदलता भी नहीं अन्य धातु बदल जाते हैं वैसे आत्मा का स्वभाव है हमेशा निर्लेप रहने का स्वभाव है ऐसे स्वभाव रुखर्णम रुपर्ण वाला आत्मा को जब देखता है माने नित्य एक रस रहने वाला एक स्वभाव में रहने वाला जो आत्मा है घटता भी नहीं बढ़ता भी नहीं ऐसा आत्मा है जैसे सोना घटना बढ़ना नहीं होता सोने में अपना स्वरूप में स्थित है वो नित्य स्थित है असली सोना जो होगा अब मिलावट सोना तो धातु जल जाएगा कम हो जाएगा दूसरे धातु जल जाएगा सोना जल करके कम नहीं होता सोना का परख इरा पश्य पश्ते रूपम वर्णन जब ये द्रष्टा आत्मद्रष्टा आत्म जब आत्मा को देखने लगा तो पश्य कहा देखने आत्मा दे, दर्शन करने वाला व्यक्ति रूक्मरणम उस आत्मा कैसा है रूपवर्ण सुवर्ण जैसा है सुवर्ण जैसा माने ऐसे ओजन वाला ऐसे पीला पीला नहीं समझना किंतु सुवर्ण जैसे अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता नित्य एक रस रहता है एक स्वभाव में होता है ठीक इस प्रकार आत्मा भी नित्य एक स्वभाव में है न घटता है न बढ़ता है न करता है न छता है ऐसा स्वभाव वाला आत्मा को देखता है कर्तारम जगत का जो करता है उसको ईशम ईश्वर को पुरुषम उस पुरुष को ब्रह्म योनियम ब्रह्मांड का जो योनि है अथवा ब्रह्मरूप योनि है या प्रजापति ब्रह्मा माने प्रजापति उसका योनि है कारण है उसको जब देखता है और उसको अपने को अभिन्न समझता है शुद्ध परमात्मा ही मैं हूं यह भाव में सोचता समझता है जब मन शुद्ध होने पर तरा तब विद्वान वो जो विद्वान है विवेकी है क्या करता है पुण्य पाप ये विधु यह पुण्यकर्म पाप कर्मों को विशेष रूप से नष्ट करके दो कम हिला करके झाड़ करके झाड़ देता है जैसे घोड़ा कोई बाल शरीर में कुछ लग जाए तो रोम हिला करके झाड़ देता है उसी प्रकार भी पुण्य पाप को झाड़ देता बने अपने पास रहने नहीं देता पुण्य को भी नहीं देगा पाप को भी देगा समाप्त कर देगा ज्ञान के माध्यम से पुण्य पापे विधुया पुण्य और पाप दोनों के दोनों को विधुन करके नष्ट करके निरंजन परम निरंजन होता हुआ निर्लेप होता हुआ पहले शरीर आदि के साथ लेपायमान था मैं मनुष्य हूं आदि मान्यता थी अब नहीं निर्लेप होता हुआ निरंजन निर्लेप होता हुआ परमम साम्यम उपैथी जो परम सम है उसको प्राप्त करता है परम समभाव आत्मभाव आत्मा में जाना माने समभाव में पहुंच जाना विषम को त्याग देना ये आत्म दृष्टि होना है उसको प्राप्त करता है ऐसा कहा भाष्य में कहते हैं अंडोपी मंत्र इमेव अर्थ ना पूर्व मंत्र में जैसा अर्थ किया था इसी अर्थ को अगला मंत्र भी बोलता है कहा द्वितीय मंत्र में जैसे जैसे अर्थ बताया था वैसे तृतीय मंत्र भी उसी प्रकार का है अंडियोपी मंत्र अन्य मंत्रीय मंत्र अर्थम आ इसी अर्थ को माने द्वितीय मंत्र में जो बताया जिस तरीका बताई गई उसी प्रकार बताएगा आदि यदादि सब कहा यदा मैने काले जिस काल में पहले जो शरीर अवस्था में था शरीरादि भाव में था वो एक समय था अब समय बदल गया दूसरा काल आ गया उसका यदा मैने काले जिस काल में जिस अवस्था में पश्य माने पश्यति विद्वान साधक अर्थ पश्य पश्यती पश्य देखता है इसलिए उसको पश्य कहा विद्वान साधक को पश्य शब्द से बोला दृष्ट धातु से सत्यय किया है तो पश्य बना रखा है पश्यती पश्य है ऐसा होगा विग्रह देखता है सही देखता है इसलिए पश्य कहा उसको दृष्टा आत्मद्रष्टा पश्यती पश्य। विद्वान साधक जो विवेकी साधक है आत्मा को देखने वाला विवेकी साधक होगा ऐसा पश्य का टिप्पणी एक नंबर की घरा दे सी कर्त कर्ता में सत्य हुआ है इसलिए कहा पश्यती पश्च्य ऐसा कहा देखता है इसलिए उसको पश्य कहा देखता क्या आत्मदर्शन करता है इसलिए पश्य कहा उसको पहले शरीर दर्शन में था अज्ञानी था आत्मदर्शन काल में विज्ञानी विवेकी हो गया हो पश्य कहा मैंने विद्वान साधक पश्य का अर्थ विद्वान जो साधक है जब आत्म को आत्मदर्शन करता है पश्यते मैने पश्यती छांदस प्रयोग है आत्मनि बधि धातु नहीं है परस में बधि धातु दृष्ट धातु किन्तु पश्चते मंत्र में है उसका वर्थ भाषा कारण करते पश्च्य देखता है पूर्ववत ये टिप्पणी थी ना यह टीका थी ना पूर्ववत रूप को मरणम पहले के जैसे अर्थ करना अपना स्वरूप को ही ऐसा समझना भगवान ऐसा है करके समझने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा वो भगवान ऐसा स्वरूप वाला भगवान मई हूं तब लाभ होगा ऐसी बुद्धि बन जाए तब लाभ होगा ये पूर्ववध का अर्थ करना अभेद पूर्व में जैसा अर्थ किया था द्वितीय मंत्र में उसी प्रकार यहां भी अर्थ करना बोला पूर्ववध रूपम वर्णम रूपम वर्ण माने कैसा है स्वयं ज्योति स्वभाव जैसे सोने का स्वभाव होता है पीला पीला वर्ण वाला होता है ठीक है इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है स्वयं ज्योति स्वभाव स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा है आत्मा को प्रकाश करने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है अन्य के लिए अन्य किसी साधन की जरूरत है रुक्म वर्णम माने स्वयं ज्योति स्वभाव रूक् वर्ण वाला आत्मा मैंने कैसा आत्मा स्वयं ज्योति स्वभाव स्वयं ज्योतिष ऐसा आत्मा है स्वरूप आत्मा है रूप से ज्योति अथवा सुवर्ण का जैसे प्रकाश है उसी प्रकार प्रकाश ज्योति चमकीलापना इत्यादि अश्य अविनाशी जैसे रुक्म के ज्योति रुक्म सुवर्ण सुवर्ण के जो ज्योति है स्वरूप है अविनाशी होता है आग में डल डाले वो कम नहीं होगा अग्नि में डालने पर सुवर्ण कम नहीं होता बाकी धातु जल जाएंगे आग से भी नहीं सोना सोनाशी है ठीक तो है इस प्रकार उसी प्रकार की जो आत्मा है अविनाशी आत्मा है कर्तारम सर्वस्व जगत उस कर्ता है किसके संपूर्ण जगत का कर्ता को जब जानता है तो रुपर्णम ईशम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म ईश्वर है जो पुरुष है आत्मा है उसको ब्रह्म योनि माने ब्रह्मच तद योनिश्चअ भी है और सबका कारण भी है योनि माने कारण योनि शब्द का अर्थ कारण में प्रयोग होता है तो ब्रह्मच तद योनिच योनि कहा जो ब्रह्म भी है और योनि भी है इसलिए उसको ब्रह्मयोनि कहा तम ब्रह्मयोनि योनि कर्मधारी समास करना अथवा ब्रह्मणों व अथवा अपर ब्रह्म जो हिरण्य है उसका कारण है योनि है उस ये भी ष्टी समाज भी कर सकते हैं अपर ब्रह्म का कारण ब्रह्म योजन ब्रह्म यदा स चा एवं चाहम जब इस प्रकार से उस रूप में पहुंच जाता है आत्मभाव में जब पहुंच जाता है वो साधक तरा तब सब विद्वान वो जो विद्वान पश्च देखने वाला द्रष्टा आत्मद्रष्टा विद्वान क्या करेगा पुण्य पाप है बंधन भूत है यह दोनों के दोनों पुण्य भी बंधन का कारण है पाप भी बंधन का कारण है दोनों के दोनों बंधन ही देने वाले हैं पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्गीय शरीर देगा शरीर से तो बांधेगा ही वो पाप कर्म करेंगे नारकीय शरीर देगा पशु पक्षी का शरीर देगा किंतु तो शरीर मिलना ही बंधन है शरीर के साथ तो जगड़ना ही है दोनों ने शुगर और लोहा भेद भी श्रृंखला सोने का कीमत अलग है लोहे का कीमत अलग है लोहा किलो के हिसाब से तोला जाता है कुंटल के हिसाब में और सोना तोले के हिसाब में तोला जाता है बहुत बहुत अंतर है किमत बहुत अंतर है किंतु संघ जब जंजीर बनाते हैं तो कोई भेद होने वाला नहीं बराबर काम करेंगे जितना लोहे का जंजीर काम करता है उतना ही सोने का भी उतना ही काम करेगा अधिक काम नहीं कर सकता बराबर काम करते हैं आपने गलती की आप महात्मा हैं लोहे के जंजीर नहीं आपको सोने के जंजीर में बांध देंगे दर्द होगा कि नहीं होगा होगा हो दर्द होगा तो आपको कष्ट भोगने के लिए बराबर है शरीर चाहे स्वर्गीय शरीर हो चाहे नारकीय शरीर हो पुण्य करके स्वर्गीय शरीर होगा पाप करके नारकीय शरीर होगा किंतु दोनों के दोनों तो बंधन के कारण तो हाइया इसलिए बंधन भूते पुण्य पापे भाष्य कारण लिख दिया पुण्यपाप दो, दो, दो, दो, दो, दो बंधन स्वरूप है भूत तो मान स्वरूप जो बंधन स्वरूप है दोनों बांधने वाले हैं पुण्य पापे मैंने बंधन भूत कर्मणी ये दो कर्म ऐसे कर्म है बंधन रूप कर कर्मणी दो वचन ये द्वितिया का दो वचन है पुण्य पापुया पुण्यपाप दचन है सभी कर्मणी सामूल्य विधु है उसके कारण सहित नष्ट करके पुण्य कर्म का कारण पाप कर्म का कारण दोनों, दोनों सहित दोनों का नाश करके समाप्त करके विधुया माने निरश्य समाप्त करके दग्ध्वा जला करके ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी तथा ज्ञान रूपी अग्नि जल गयी अम आत्मा परमेश्वरी बुद्धि हो गयी तो सारे कर्म नष्ट हो गए उसके पुण्यवाद निरंजन निर्लप हो गया पहले कर्म में लिबायमान था कर्म फल में था आशक्तिप हो गया निरंजन लेप था कहा लेपटा हुआ था कर्म में उसके फल में लेपटा हुआ था कि उससे अब निर्लेप हो गया लेप रहित हो गया कर्म के साथ भी लेप नहीं है और कर्म फल के साथ भी लेप नहीं उसका निर्लेप गत क्लेश अब जब पुण्य पुण्य से रहित हो जाता है तो क्लेश रहित हो जाता कष्ट रहित हो जाता हो है जन्मवरण के चक्र से छूट जाता है क्लेशा, आग, परमं प्रकृष्टम निर्तिशयम साम्यम ऐसा साम्य प्राप्त करता है परम साम्य परम साम्यमित परम प्रकृष्ट प्रकृष्ट निर्तिशयम जिसमें अतिशय नहीं सबके लिए बराबर होता है साम्य साम्य बराबर है आत्मा भाव में कोई विषमता नहीं होती है समता होती है इसलिए आत्मा का, का नाम ही सम है निर्दोष में समम ब्रह्म तस्मात भ्रम सीता गीता में कहा है ब्रह्म का सम नाम है सब में बराबर है इसमें भेद नहीं भेद तो शरीर में है जितने भेद है शरीर में है वहां आत्मा में कोई भेद नहीं है चाहे कोई भी हो चाहे पशु का आत्मा हो चाहे पक्षी का आत्मा हो मनुष्य का हो देव का हो तो भूत का हो प्रेत का हो आत्मा तो आत्मा स्वरूप में व्यक्ति व्यक्ति में भेद है परम साम्य मान प्रकृष्ण सम साम्यम समता अद्वै लक्षण जो अद्वैत स्वरूपी साम्य होता है द्वैत में विषमता होती है अद्वैत में साम्य है अद्वैय लक्षण एक अद्वैत स्वरूप जो आत्मा है वही साम्य परम साम्य है द्वैत विषयाणी साम्य सामान्य सामान्य सामयानी अतो अर्मा जीव द्वैत विषय जो साम्य है द्वैत में कई कई समता दिखाई पड़ती है ये इसके समान है करके हम बोलते हैं ये व्यक्ति है ये वस्तु है इसके समान है बराबर है हैं। ओ, ये सामने की अपेक्षा सा? छोटे हैं, अरबांची है द्वैत विषय जो द्वैत विषय साम्य जितने भी हैं वो के सब अतो अर्बांची इस आत्म रूपी साम्य से ये अरबांची है निकृष्ट है द्वैत में सामने निकृष्ट है अतो क्षण लक्षण तथा परमं साम्य कोई जो अद्वै स्वरूप ये जो साम्य है इसी को प्राप्त होता है वो प्रतिपद्धि माने प्रतिपद्य प्राप्त करता है ऐसा कहा तीन चार की टिप्पणी है ना अच्छा अच्छा दो नंबर की थी पहले रुक्मस्य वर्णन इत्यादि कहा था तो रुक्म माने क्या है रुकम कार्त, कार्त स्वरूप अमर अमर कोश कार्य ने कहा है कि रुक्म माने होता कार्त स्वरूपम कहा कार्ता स्वरम कार्ता स्वरम है सोना रूपो मैंने सोना सोने जैसे अविनाशी होता है जलाने पर भी वो गलता नहीं है अविनाशी जो मुख्य सोना होगा आजकल जो सोना आ रहे हैं वो तो पीतल मिला करके क्या क्या धातु मिला मिलाकर आ रहे हैं वो, केवल सोना ने शुद्ध सोना नहीं है शुद्ध सोना केवल हो तो जेवर बनता ही नहीं कहते मिलाए बिना बनेगा ही नहीं वो ऐसा ऐसी मान्यता है लोगों अच्छा तीन तीन की टिप्पणी द्वैत विषयाणी भेद सामाना करना जहां भेद है अयम अयम ना जहा भेद होगा ये ये नहीं ऐसा भेद होता है जहां ये अयम अयम ना ऐसा भेद आता हो वहां पर वो साम्य तो निकृष्ट साम्य होते है द्वैत विषय साम्य निकृष्ट साम्य है आत्मविशयक साम्य बराबर है निर्विशेष साम्य है वो कहा अच्छा चार नंबर की टिप्पणी अच्छा भेद का अर्थ करते भेद क्या होता है तद भिन्न सदी तद समा क्या है साम्य माने एक है ये, ये वो बराबर बोलते हैं सादृश्य को लेकर सादृश्य का लक्षण क्या दिया है तद भिन्न सदी तदगत भूयो धर्म ये साम्य का अर्थ है सादृश्य का ही लक्षण होता है उससे भिन्न हो उसमें रहने वाला बहुत सारे धर्म हो उसको कहते हैं सादृश्य तद भिन्न सदी जैसे किसी कन्या को बोलते चंद्रमुखी बोलते हैं ये चंद्रमुखी है क्या चंद्रमुख वाली है क्या चंद्रमा उसके मुख है क्या नहीं किंतु क्या है चंद्रमा में जो जो धर्म है ज्यादा धर्म इसमें भी है इस उसमें एक सौंदर्य है आल्लागत है चंद्रमा में इसमें भी है वो और सौंदर्य है उसमें सौंदर्य इसमें भी सौंदर्य है इत्यादि को लेकर चंद्रगत कुछ धर्म इसमें मिलते हैं इसलिए चंद्रमुखी बोल दिया जाता है इसको वास्तव में चंद्रमा यह नहीं है या चंद्र ही इसका मुख है ऐसा भी नहीं है होता है तद भिन्न सदी चंद्र भिन्नषदि ये जो कन्या है हमारे सामने चंद्र से भिन्न है और चंद्र में रहने वाले तद्गत भूयो धर्म चंद्रमा में रहने वाले बहुत सारे धर्म इसमें पाए जाते हैं इसलिए इसको बोल दिया सादृश्य करके ले लिया सादृश्य का लक्षण यही है तद भिन्नषधि भूयो धर्मत्वाद निरूपाणी धर्म होता है सादृश्य में ये विषम सादृश्य ऐसे होते हैं किंतु वह आत्माभाव में जाना साम्य है साक्षण अनाम रूप ब्रह्म अभिन्न लक्षण से रहित ब्रह्म है उससे अभिन्न हो जाना अपने को यही अद्वै लक्षण होता है अभेद करना जिसमे नाम रूप नहीं है अनाम रूप लक्षण जो ब्रह्म है जिसमें नाम रूप नहीं है ऐसा ब्रह्म है उससे अभिन्न रूप अपने को अनुभव में लाना यही वो है समय हो गया है। यह ओ भद्री श्रृणुरा देवा भद्रम पशेमान्ष गिर स्थिस्तवायु शांति